अनंतर पूर्व ग्रंथ संबंध संख्या व्यवहित व्यवहित अनुबदती है संबंध इस व्यवहित व्यवहित के साथ इसका संबंध है इसलिए व्यवहित अनुबदति पहले कहा गया सप्तम अध्याय उसके साथ इसका संबंध ते ईश्वर सेकृति उपन्यस्ते परा पढ़ी ईश्वरी की द्व प्रकृति एक और एक क्षेत्र क्षेत्र लक्षण एकत्र और एक क्षेत्र तय प्रकृत भूतकार दोनों प्रकृति भूतों का कारण ये ये तो कहा गया एक भूतानी सर्वाणी भूता प्रकृतर प्रकृत्यपेक्ष अनावस्था न भूत यूनिता है भूत जैसे भूतों का कारण प्रकृति है तो दोनों प्रकृति एक कारण और एक प्रकृति उसी प्रकृति एक कारण और एक प्रकृति माने अनावस्था है भूताना यहां भूता प्रकृत कारण जैसे प्रकृत्यर कारण भूता नाम भूतों की जैसे प्रकृति और प्रकृति अंतर अपेक्षा या प्रकृति की भी अलग, अलग प्रकृति अपेक्षा करेंगे तो अनुसार इसलिए नोनिता प्रकृति में भूत कारण तो नहीं मानेंगे तो फिर उसके कारण उसके कारण अनावस्कार होगी इसे संकल्प क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ प्रकृति द्वय योनित कथम भूतान भूतों का कारण क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान प्रकृति प्रकृति द्वयम ही ये प्रकृति कैसे एक अयमर्थ अजुना उचित अभी बता ठीक है बताते आदि ठीका त्रकृत अभ्याग बंधस निधान जान आत्मन विक्रिया दोष निराशा प्रकृति पुरुष अनादीत क्षेत्र के नुकता नाम पर दशे थी अकृत अभ्यागनादिवर आय यदि बंध अनादि नहीं हो कभी आरंभ प्रारंभ हो तो प्रारंभ में हो उसके पहले यदि बंध नहीं था पहले जो उत्पन्न होंगे जीव उसके पहले नहीं था कर्मों तो बिना बिना किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ेगा अकृत अभ्यागम दोषी बिना किया हुआ कर्म तो फिर कैसे फल कहां चाहेगा उसके जन्म से इसको दूर होना पड़ता है पशु पक्षी मनुष्य जड़ जितने चेतन है जड़ की फिर उत्पत्ति कैसे होगी बिना कारण तो कृत अभ्यास में आदि से कृतवि प्रणा यदि बिना कारण ही उत्पत्ति हो जाए तो बिना कारण का भी नष्ट हो जाएगा कोई पुण्य पाप कर्म करते है कर्म करने के बाद ऐसे संसार नष्ट हो गया समाप्त हो गया तो क्या वहा हो जाए तो कृत विपरनाश अकृत अभ्यागम कृतनाश आदि करने के लिए बंधक से निदान ज्ञानार्थम बंधन का निदान मूल कारण ज्ञान के लिए जानना चाहिए बंधन का वही कारण है आत्म विक्रियावत्वादी दोष निराशार्थम और आत्मा में विक्रियावत् दोष की निवृत्ति के लिए प्रकृति प्रकृतिपुर अनादिव ये दोनों अनादि प्रकृति प्रकृतिपुर अनादि ये अनादी प्रकृति से ही संसार सृष्टि होती है क्षेत्र उत्ताभाव क्षेत्र प्रकृति का कार्य प्रकृति प्रतिभा विचार कार्य ये दिखाते कर उच्य है प्रकृतिं पुरुषं विद्या प्रकृति पुषं विधि विकाराच गुण विधि प्रकृति संभव प्रकृति पुरुष अनादिविधि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादिकार गुण जितने कार्य है जितने गुण है संभव प्रकृति से उत्पन्न सीतने कार्यो प्रकृति पुरुषं सो यस्थिष्टी सामचन में प्रकृति पुरुष प्रकृति आसमें प्रकृतिपुर प्रकृति तो ठीक है अनासाने अकृति अतः प्रकृति शब्द नकृति परा तो प्रकृति परा प्रकृति जीव है क्षेत्र जिसको पुरुष शब्द सेवचित ईश्वर से प्रकृति पुरुष अनाज तयर तो अनादिप्वादी दोनों अनादि नदी अनादि दोनों की आदि नहीं आदि नहीं तुक्ति नित्य ईश्वर नित्य तो न भेदित्य है उसकी जो दोनों प्रकृति है वो भी नित्य होना चाहिए ईश्वर उत्तर प्रकृति दैवत्म कथम ईश्वर में ये दो प्रकृति हैावरअपरा दोनों के क्यों है प्रकृति देवत्व द्वयत्व ही ईश्वर से ईश्वरतम ईश्वर में, इश्वर में तो प्रकृति प्रकृतिद्वत्तम दोनों प्रकृति होने पर ही ईश्वर सब कुछ करता है ठीक है दो स्वतंत्र में ईश्वरत्म न प्रकृति द्वयक्त शंका कहते ईश्वर तो स्वतंत्र तो है जगत जन्म से प्रयोग करने के लिए दो प्रकृति द्वे क्यों होना आशंका है यह ध्यान प्रकृति ध्यान ईश्वर जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु अनादि सत्य संसार के कारण ये दोनों प्रकृति के द्वारा ईश्वर जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का हेतु दोनों प्रकृति के द्वारा ते अनादि दोनों अनादि संसार के कारण प्रकृति और अनादिम कहा उसका उपयोग हो हो, अनादि होने से ही संसार का कारण मतांतर मह इसके पुरुषों दोनों को, को अनादिनादि के ऊपर कोई कहते न आदि अनादि तुष समासम के अनादिरी तो समास हुआ अद्यमान आदि यही हो तो अनादिसे बहुबरी का गया कोई कहते न आदि अनादि से, से करते मूल कारण स्वभाविक यदि आदि मूल कारण दोनों नहीं है तो मूल कारण कौन है ये नहीं ईश्वर से कारण कौन सिद्ध ये दोनों आदि नहीं जो परा जो पर वो आदि नहीं है आदि से ईश्वर ईश्वर ईश्वरी सबका कारण है ये दोनों मूल नहीं प्रकृति और मूल कारण थे श्रुति स्मृति सिद्धम ईश्वर से तथा प्रकृति तो यदि मूल कारण होगा ये कहते कोई व्याख्या करने वाले यदि मूल कारण प्रकृति कहेंगे तो श्रुति स्मृति के द्वारा जो ईश्वर में मूल कारण तो सिद्ध है वो नहीं होगा इसलिए अनाज में बहुबरी नहीं करेगी कर तत्पुर तो यदि पुनः प्रकृति पुरुष नित्यों से आता नो जगत नहीं ईश्वर जगत कर्तव ये कहते यदि प्रकृति पुरुष नित्य मानेगी वो जगत तो प्रकृति पुरुष जगत बना न ईश्वर से जगत करते थो थो। में जगत कर्तृत्व नहीं आएगा ये कहते प्रकृति द्वेष से कार्य तो पक्षम प्रत्याहन अतः दोनों प्रकृति कार्य है अनादि नहीं है ऐसे कहते, है। तो कहते है। तो उसका निराकरण करते तब असत हो ठीक रात प्रकृति पुरुष उत्पन्न है अभावर से अनिश्वर तो प्रसंग यदि दोनों प्रकृति पुरुष अनाद नहीं है कार्य है दोनों की उत्पत्ति के पहले ईश्वर अकेला है ईश्वर शासन किसको करना है इस तब्य कोई नहीं है उनसे फिर में किम अपेक्षा ईश्वरत्व राज्य नहीं तो राजा में क्या राज, राजा क्या है इसी तब्य कोई नहीं करे तो ईश्वर में ईश्वर तो नहीं होगा अनिश्वर में प्रकृति दसारित यदि दो प्रकृति की अपेक्षा नहीं करेगी ईश्वर संसार के हेतु से मानेंगे स्वातंत्र ईश्वर स्वतंत्र है तो मुक्ता पिता संसार आप फिर मुक्त पुरुष संसार को प्राप्त करेंगे अनिषेदार्थ कोई निषेध नहीं होगा मुख्य शास्त्र अप्रमाण तो फिर मुख्य शास्त्र अपमान बहुत प्रयत्न कर कोई मुख्य प्राप्त करेंगे फिर ईश्वर उनको संसार में डाल देंगे शास्त्र अप्रण हो जाएगा न तस्वीर संसार हेतु था ईश्वर ही केवल संसार का कारण ये बात नहीं तो संसार निर्निमित्य यदि बिना कारण संसार कोई प्रकृति निमित्त नहीं बिना कारण संसार बनेगा तो अनिमोक्ष तो प्रसंगा मोक्ष ही नहीं होगा कभी मोक्ष हो जाए तो कभी फिर बंधन हो जाएगा तो मुख्य क्या है यदि नित्य शास्त्र अनर्थ के प्रसंगा अनर्थ ते हो जाएगा बंधु मुख्य प्रसंगा फिर बंधु मुख्य कोई रहेगा ही नहीं बिना कारण निर्निमित्व प्रकृति पर निमित समितियानिमित का ईश्वर केवल निमित्त तो है दोनों प्रकृति की अपेक्षा नहीं करके अपेक्षा मिलते है अपेक्षा के बिना परमात्मा ही निमित्त है ऐसा तो फिर ए, बिना कार्य मुख्य कभी, कभी बंधु कोई कुछ नहीं रहेगा किन्तु कार्य से प्रकृति बंधा प्रकृति दोनों जल्दी कार्य है दोनों प्रकृति उत्पत्ति होगी उत्पत्ति के पहले बंध ही नहीं रहा तो बंधन है तो बंधव की निवृत रूप मुख्य क्या होगा तद तो विश्लेषण आत्मा विश्लेषण बंधव की विश्लेषण भी होगा रूप मुख्य से अभावित उभ मुख दो अच्छा प्रकृति दो प्रकृति की उत्पत्ति नहीं होगी कार्य फिर प्रकृति कार्य क्यों हो या देते है बंध मुख्य अभाव प्रसंगा दोनों बंधु मुख्य ही नहीं रहेगा तो प्रकृति में नहीं होगा कभी प्रकृति और मूल कारण नान प्रकृति को मूल कारण मानेगी अनादिनेंगे माने तो यह आपत्ति नहीं नित्य ते पुनर ईश्वर से प्रकृति हो सर्वमकरण प्रकृति हो नित्य दोनों प्रकृति यदि नित्य मानेंगे सब प्रमाणिक हो जाएगा बंद शास्त्र मुख्य शास्त्र प्रमाण सब कुछ सोशा भाव प्रश्न पूर्वक अपने पक्ष में सिद्धांत पक्ष दोष नहीं कैसे पहले प्रश्न करे कहते प्रश्न कथम उसका उत्तर भीकार है विकारांश गुणाश विकारा विकारकोण है बुद्धिंद्रिया तो संतान बुद्धि से लेकर देह इंद्रिया गुणाश गुण है जो तीन गुण है जो कि सुख दुख मोह प्रत्याकार आकार पर वही सुख आकार दुखाकार महाकार सप्तुण सुख आकार प्रत्यय को करता है कर। दुख है ये प्राप्त करने में तो होते इनको समझ जानी प्रकृति संभवान प्रकृति सम्भवान त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति में ज्ञान माया मंत्र महेश्वर विकार कारण शक्ति विकार कार्य वन अंग नहीं की कारण शक्ति ईश्वर की त्रिगुनात्मिका माया त्रिगुणात्मिका माया है प्रकृति संभव ये शान प्रकृति प्रकृति संभव का ना। संभव सम्भव मूल कारण साकारा गुणा कार्य गुणों सबका संभव प्रकृति विकारान गुणाश्च विधि उनको प्रकृति सम्भवान समझ प्रकृति सम्भवन तथा प्रकृति परिणाम ये प्रकृति के कार्य समझा संभव का सत्ता प्रापक हेतु संभव सत्ता प्रापक हेतु प्रापक हेतु प्रकृति प्रकृतिरअनादीना तो विकार महाकार गुण सुख तो मन से आत्म निर्विकार निर्गुण आत्मनिर्वीकार निर्गुण सिद्ध प्रकृति के कार्य प्रकृति काराण गुणा च प्रकृत स्वरूप आकांक्षा द्वारा निर्णत उत्तर श्लोक पूर्वाध पात जो विकार है धीरेन्द्र गुण है सुख सत्तर सुख दुख आगे पर्णते है प्रकृत विकारा गुणा प्रकृति स्वरूप प्रकृति का स्वरूप निर्णय करने के लिए आकांक्षा द्वारा निर्णय प्रश्न करके निर्णय करने के लिए आगे श्लोक का पूर्वाध अवतरण करते पुनः विकारा गुणा प्रकृति सम्भव है जो विकार कार्य गुण प्रकृति से होते कौन ही कार्यकर्णकर्तृत्व हेतु प्रकृति पुरुष सुख दुखा भोक्च्य कार्य करण कर्तवे प्रकृति हेतु दुख हेतु का होने के लिए पुरुष हेतु करेगा पुरुष अनादिवृत बंध हेतु पुरुष अनादि होने कारण बंध हेतु पुरुष सुख दुखा हेतु पूर्वाचित जो ज्ञनेन्द्रिय पंचक कर्मेन्द्र प्रको बुद्धिश कर्ण्य में देहश तो से करना से में से से ठीक है ज्ञानेंद्रिय बुद्धि आरंभ का भूता प्रकृति यह कार्य से भूत आरंभ होता है विषय प्रकृतिसंभव प्रकृति से उत्पन्न कार्य ये कार्यग्रहण कार्य सदस्य सौका ग्रहण करना देह के आरंभक में। तथा भी भूतानाम ग्रहणा कथम प्रकृति ग्रहण नहीं करने तो प्रकृति का कार्य कैसे होगा संक्रांति देहस्य आरंभ प्रकृति काूतासम ये कार्य ग्रहण देहस्य कार्यग्रहण गृह गुणा ये अग्रहना गुणों का ग्रहण नहीं किया तो प्रकृति का कार्य नहीं होगा ऐसा संक्रांति गुना गुना प्रकृति प्रकृति भी से सुख तक गुण संभव कर्णश्रिय कर्ण ग्रहण से कर्ण ग्रहण से, तो तो से, से सुख दुख का दुगुना भी ग्रहण होगी उत्तर निष्पन्नमेंस कार्य करना कर्तव्य उत्पादक युद्ध कार्यक्रम करे तो हेते आरंभ कार्यक्रमकर्तृत्न संसार कार्यक्रम का संसार के कारण प्रकृति कार्यकर्ण कर्तव्य कार्यकार न्लोक कार्य कर्ण कर्तृत्व कहीं कहीं पाठ कार्य कारण करते कार्य कार्यकार न कर्तृते पाठे कार्यकर्ण तो कर्ण कर दिया कार्य कारण तो भी कार्यम कार्यकार न करो विकार सब विकार को कार्य लेना और कारण का विकारी कारण कारण है विकारी कारण कार्य सब लेर अनु व्याख्या पूर्वक अर्थाव अर्थाव पाकांतर कार्य कारण करते कार्य कारण करते तो कहे कार्य कारण करते कहे तो कर्ण कहे तो इंद्रिय ले लिया अब कार्य तो अथवा कारण कारण, त्यूचल संख्या प्रकृतिविक पांच तन्नात्रा बुद्धि अहंकार महत्व तो बुद्धि कहते अहंकार दो और पांच तन्नात्रा ये सप्त होते ये सात होते प्रकृति विकृत मूल प्रकृति के विषय कार्य है और आगे स्थूल भूत के विषय कारण है ये प्रकृति विकृति कारण है सोलह से विकार है कार्य सोल विकार है कार्य पांच ज्ञानेन्द्र पांच कर्मेंद्र मनो एकादश और पांच भूत सोलह हो जाएंगे इसको कार्य है तान्य कार में एकादश इंद्रिया पंच विषय एकादश इंद्रिय मन को लेकर पांच विषय यदि षोड़श संख्या के विकार अब्दार्थ कार्यशब्दे अर्थशांख्य तो शास्त्र में कार्य महान <coughs> अहंकार भूत तोगी प्रकृति विचित सत्तकार तेजा आरंभकोलो विकार और ये इनका आरंभ आरम्भ कहे कर्तव्यु आश्रय मूल प्रकृति मूल प्रकृति अभिकृति वो किसका कार्य नहीं मूल प्रकृति से उत्पन्न होते उत्तर प्रकृति उच्चता आरम्भ करते आरम्भ कह पुरुषस्थ संसार संसार का कारण तो है पुरुष कैसे संसार का कारण होता है सारा संसार का कारण प्रकृति पुरुष दोनों का जीव प्राण है प्राणधारण का निमित्त चेतन क्षेत्र क्षेत्र को जानने वाले तनौपाधिकार अनि निपाधिक उपाधिशून शुद्ध करते नहीं संसार संसार कारण कारण ये ये ही पुरुष उनको भक्तृत्व का कथन पुनर थम पुनः अन्य सुख दुख भोक्त पुरुष कारण तो मुख्य हो गया कार्यकरण का हेतु दुख भोक्ता हो गया पुरुष तो कार्यकरण कर्तृत्व असुख दुख भोक्त प्रकृति पुरुष दोनों संसार कारण कैसे कहते हैं ये शंका है पहले शंका है उत्तर अन्य व्यति का ध्यान तथा तो मिश्र तथा संसार अन्य संसार्यति अतृच सुख दुख रूप हेतुफलामिणाम यदि प्रकृति परिणाम के कार्यकर्ण सुख दुख रूप शरीर इंद्र सुख दुख रूप से हेतुफला हेतु कारण फल कार्य हेतु शरीर फल सुख इसे प्रकृति का परिणाम यदि नहीं होगा पुरुष से चेतन से तुपलभ्य पुरुष सुख दुख का उपलब्ध नहीं हो तो संसार से संसार किस होगा इस प्रकार ये कार्य का करता है सुख दुख उपलब्ध करने वाला ये नहीं हो तो संसार नहीं होगा और होने पर संसार बनेगा ये अन्य व्यक्ति सिद्ध होता है ये संसार का तरह व्यक्तिरिक व्यक्ति दिखाए यदि कार्य करण करता नहीं हो प्रकृति सुख दुख जो भोगता पुरुषा नहीं, तो नहीं हो नहीं होगा नी नित्य मुक्त आत्मा स्वतः संसार अस्त जो नित्यम मुक्त आत्मा स्वरूप तो स्वयं संसार नहीं तो प्रकृति के द्वारा ही इधानी अन्वय अन्वय दिखाते दोनों रहने पर संसार है यदा कार्य करना सुख दुख रूपेण हेतु फलात्म परिणतया प्रकृतिया भोग्य भोग्य है प्रकृति प्रकृति का परिणाम होकर प्रकृति का परिणाम कैसे कार्य करना सुख दुख सर्वेन्द्र हो गया हेतु सुख हो गया फल हेतु फलात्म परिणाम होगी प्रकृति ये पुरुष नहीं उसे विपरीत दोनों का संबंध प्रकृति के साथ पुरुष का प्रकृति के साथ पुरुष का संबंध कैसे होगा अविद्या रूप अविद्या का सम्बन्ध वास्तव का सम्बन्ध चेतन के साथ अध्यक्ष का संबंध सर्वत्र संबंधी आध्यात्मिकबधी अविद्यापयोग अन्वयादरती संसार्यति युषे कार्यक्रम कर्तृत्न प्रकृति कार्यक्रम करता पुरुष सुख दुखभोक्ता ये दोनों में कार्य कारण करते थे न प्रकृति में पुरुष में सुख होते हैं संसार कारण तो पहले कहा गया संसर न उचितम इसे आक्षेप करता है पूर्वी तो आप कैसे संसार प्राप्त करेगा उसमें संसार कैसे होगा कमर अयम संसारो नाम संसार है क्या है अभिक्रत्मा में कैसे आएगा का का का का का सुख सुख सुख सुख और दुख दुख दुख दुख अन्यतर अन्यतर भोग भोग भोग तथा ये ज्ञान अनुभव साक्षातकार से वृष्ट संसार अभिक्रिय होते हुए उसका संसार है भक्तृत्व संसारित्व ऐसे भक्तृत्व उसमें संसारित है सुख दुख सुख दुख दुखाना संभोग यही संसारुख भोग ही संसार है पुरुष में संसारी तो क्या है सुख दुखान संभोतित्व भक्तित्व ही संसारी तो, यही संसार श्लोक व्याख्या समाप्त शब्द इस शब्द से, वो आविध्य का संसार संचारित है अभी यहाँ कहेंगे पुरुष में सुखदुख भक्तृत्व तो है संसारित्व तो कहा गया वो क्या निमित्त है यद पुरुषस्य से सुख दुख नाम भक्त संसारित तो मित्तम तो? पुरुष में संसारितो क्या है सुख दुख भक्त तो सुख दुख भक्तृत्व पुरुष में कैसा संसारित कि तस्य से सुख दुख तस्य किम निमित्त सुख दुख भोक्त क्या निमित है श्लोकान्तर प्रश्नोत्तर बता रही थी आगे हाँ श्लोक तो प्रश्न का उत्तर ये प्रश्न है पुरुष में जो सुख दुख वक्तृत्व संसारितों का आ गया उसका क्या निमित्त है निमित्त वक्त आदो संसारित अविद्या का अध्यास दीमित कथन करने के लिए पहले संसारित पुरुष में अविद्या के साथ पुरुष पुरुष प्रकृति स्थित भंगते प्रकृति जान गुण कारण कारणुणसंगो सदस्योनी जन्मसु प्रकृतिस्थो पुरुष प्रकृतिजान गुणा भुक्ते प्रकृति से जन्य गुण सुखदुह भोग करता है पुरुष प्रकृतिस्थ प्रकृतोस्थिति प्रकृति स्थ प्रकृति में स्थित होकर के ही सुख सुखद करता है प्रकृति जनवान प्रकृति में स्थित कैसे होता है प्रकृति के साथ पुरुष का तादात्म अध हो जाता है वो स्थित जल में चंद्र खाते और जल में आकाश जल के साथ आकाश का तादात्म हो जाता है प्रकृति को आत्मते करके ही सुख दुख भोग करता है तादात्म अध्यास होकर अस्य सदस्य जीवन जन्म स्व कारण गुण संघ गुण के साथ संग गुण संग तो संग कारण है सद असदीवनी जीवन में जन्म के लिए कारण मनुष्य पशु देवता बनने के लिए संतर कारण गुण के साथ ठीक संघ टीका जस्म प्रकृति आत्मत्य नस्मत योजना प्रकृति को आत्मत न प्राप्त किया पुरुष इसलिए भोग करता है पुरुषो क्षणता अभी इंद्रीय कार्य कारण कारण कारण कारण रूपेण अविद्या अविद्या प्रकृति कार्य कार्य कार्य कार्य तथा सब कार्म जितने अथवा बुद्धि अहंकार तरण तर कारण है कार्य सोलो विकार सोलो से विकार ये सब पढ़ना तो ही प्रकृति उसमें स्थित है पुरुष स्थित प्रकृति में आत्मतः प्रकृति का आत्मते कार्य आत्मतः प्रकृति तत्व पुरुष में पुरुष हो गया प्रकृति पुरुष में रहेगा प्रकृति तत्व पुरुष में प्रकृति क्या है त्मा अनात्मा का ताजात्मा प्रकृति स्थान पुरुष में प्रकृति पुरुष में प्रकृति तो क्या चीज प्रकृति में कैसे रहता है प्रकृति तो दोनों का ताजात्मा प्रकृति सत्तम इतना तस्मात्ते प्रकृति प्रकृति के साथ ताजात्मा से प्रकृति स्थ होकर तस्मात्ते उपलब्धते टीका जस्मा प्रकृति अपन तस्मात प्रकृति क्या करता है जान गुणान प्रकृति जान का उत्पन्न तो होने वाले सुख दुख महाकार अभिव्यक्तान गुणान जो गुणा सुख महाकार से अभिव्यक्त होते हैं सत्य गुण सुख रूप से रजोगुण दुख रूप से तमोग में गुणा विषय भोग अभिनय गुण विषय भोग का कर बताते हैं दुख, सुखी दुखी और मूढ़ता अभिमान करता है सुखी में हम दुखी और में भोग हम मूढ़ते अविद्यादी कारण अन्वेषण अविद्याण क्या जोड़ते अभ्यास अविद्याम सुख दुख मोहेश् गुणेश भुज मानेसु या संग अभिद्या तो मूल कारण है कारण गुण संघोष अभिद्या होने पर भी के साथ संग ही सदी जन्म के लिए कारण सत्या कारण अभिद्या होने पर सुख दुख मोहेश गुणेश गुण सुख दुख महाकार से परिणत होते हैं उन गुण गुण में भुज मानेसु जिनका भोग पुरुष यह संग संग के आत्मा उसके तो प्रधान कारण, वो संसार का प्रधान कारण है जन्म का। कामती यथा काम जिस विषय का समय करता है तस कर विषय का संकल्प करता है कर्म करता है इत्यादि श्रुति प्रमाण संघ से जन्नाद संसार प्रधान हेतु तो मानवा संघ जन्म आदि संसार में प्रधान कारण यथा कारण तत्कुर जैसे इच्छा करता है जिसके साथ संघ होता है आसक्ति कामना करता है वो कर्म करता है संसार को प्राप्त होता है उक्त अर्थ द्वितीय अवतारे बैच इसके लिए द्वितीय तदितुण संघ कारण हेतु गुणसंग गुणेश अश अः तो पुरुष से पुरुष का गुमकोनि योनि जन्मसु सदस्योनी क्या है सदनय सदस्योनि सत्य असत्य योन योन यत्य असत्यो सती योनि सदस्योन ताद योनिशु जन्मानी जो जन्म ही सदश दे जन्मी तेज सदस्य जन्मसु विषय कारण सदस्य जन्म में कारण होता है गुण संग गुणों के साथ संघ ही यादिका में साधारम योजनाअर्मात अध्याय के साथ योजना करते दूसरे प्रकार करते अथवा सदश देवनी जन्मसु अस् संसार कारण गुणसंग मैंने कहा था सदस्य जन्म में कारण है गुण संग्र अभी कहते जन्म में संसार सदस्य जन्म संसार का कारण गुण संग संसार अध्यय करके संसार का कारण केवल जन्म का कारण ही सदस्य जन्म में जो संसारण प्राप्त करता है उसका कारण गुणसंग सदस्य विभिचित शक्ति योनि कौन है वो करके सद्योनय यो, देवादनयोनि यो, उत्तम योनि यो, यो, असद्योनय योन। यो, यो, से निष्ट होने असत् पशुआनी सामर्थ्याोनय मनुष्योनय सुभय पुण्यपोन होती मनुष्योनी अवृद्धा सामने इका योनिवर्देशा मध्यवर्ती मनुष्योन ध्वनिता कौन से मध्यवर्ती जो पुण्य पाप से होते मनुष्य ये भी ता हो मनुष्य अभी अभी समझना संसार कारण हो गया संसार का कारण न अविद्याण अविद्या उसका कारण नहीं होगा एक कारण से ही कार्य बन जाए एक अस्मा हेतु सदपति संघ से बन जाएगा कारण नहीं होगा ऐसा संक्रमण से कहतेम होती स्पष्ट करते प्रकृति स्थ पुरुष क्या है प्रकृति स्थ उस पुरुष में रहेगा प्रकृति, स्था प्रकृति स्थान पुरुष क्या है प्रकृति स्थपन और प्रकृति स्थत्व क्या चीजें अविद्या पुरुषों में प्रकृति तत्व क्या है अविद्या प्रकृति सत्व आख्या अभिद्या प्रकृति तत्व है आख्या जिसका प्रकृति तत्व आख्या नाम जिसका प्रकृति में स्थित है पुरुष उसमें धर्म ही काम है संग गुण संघ संग काम ये संसार का कारण है ठीक है अभिद्या उपायदान संघोनिमित उपी कारण सिद्ध थी उपदान कारण अभिजान संगो तो के अन्य दोनों ही कारण दिवेतुक्त विवक्षित फलना कारण और गुण संग काम कारण तिर्वर्धना उच्य है ये परिवर्जन के लिए परिवर्तन तैयार निग सावृत्र स निवर्त समवाच्य संख्या <laughs> संसार का कारण क्यों कहा परिवर्जन है कारण हो गया और और से और से और से से से अज्ञान अज्ञान अज्ञान संग है साथ के, साथ के साथ जो अज्ञान अज्ञान है, और आसंग आसक्ति, अज्ञान के के साथ आसक्ति के साथ अज्ञान के निवृत्ति सत्तर दोन का निवर्तक निवर्तक वाक्य करना चाहिए अस्व निवृत्ति कारण ज्ञान वैराग्य का संस गीता प्रसिद्ध हम अवृत्ति कारण ज्ञान ज्ञान ही अज्ञान और निवृत्ति का कारण ज्ञान का होगा वैराग्य वैराग्य सती वैराग्य होने पर में आत्म सन्यासन ज्ञान होगा ये गीता शास्त्र में प्रसिद्ध वैराग्य सती निवृत्ति कारण ज्ञान सती वैराग्य वैराग्य होने पर सन्यास पूर्वक ये निवृत्ति कारण गीता शास्त्र में प्रसिद्ध है वैराग्य सती संस त्ञानम सा संग अज्ञा निवर्तक वैराग्यवन पर संयास सन्यासे वैराग्यपूर्व संयासरा वैराग्यवन पर सन्यास तत्व ज्ञान ही सावर्तक सा संग क्या आसंग सह संग आसंग संग आसंग आसक्ति क्या अत्यधिक असंग आसंग असंग निवर्तक संयासी पूर्वक ज्ञान उक्त ज्ञाने प्रमाण का गीताशा प्रसिद्ध उदाह ज्ञान का तत्त्व पुरस्कार क्षेत्र क्षेत्र के विषय क्षेत्र क्षेत्रों के विषय करने वाले ज्ञान पहले कहा है तदेव ज्ञान यज्ञ इत्यादि न सत न यज्ञ तो मुख्यमंत्री आदि के द्वारा न ब्रह्म के लिखा अन्य निषेध करके इसका ज्ञान सर्वत प्रशर को कर्म काम अभ्यास न शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान करने के लिए तो तो तो तो न उसका धर्म अतधर्म अभ्यास उसका धर्म नहीं अत धर्म अभ्यास करके अभ्यास अपवाद अध्यारोप अपन निष्प्रपंचम प्रपंच अमृतम चोहेणा अन्य है अतधर्म के निवृत्ति के द्वारा अत धर्म अध्यारोपण चा आरोप करेंगे अर्थ धर्म का आरोप करना और अन्य की निवृति करना अर्थ धर्म का अध्यारोपण अन्य अपोहेण अध्यारोपण की निवृत्ति अगर आरभ करना तेन वृत्ति करके उसका कथन किया प्रकृत से मोक्ष हेतु ज्ञान से साक्षा निर्देशा उत्तर श्लोक स्थापय मोक्ष क्या है ज्ञान प्रकृत ज्ञान का साक्षात निर्देश उपदेश करने के लिए आगे से शुक्र आरभ करते तुनः साक्षात मुख्य हेतु ज्ञान से उपद्रष्टाता चरता भूता महेश्वर चापिक्तो परः पर च्युक्त देहेस्म पुरुष परः उपद्रष्टा हनुमता भरता भक्ता महेश्वर परमात्मा आप चाहता अशिधे पर पुरुष पर इस इस कहा गया है उपद्रष्टा समीप स्थित तो दृष्टा उपदृष्टा स्वयं व्यापार नहीं करते और अनुमंत्र अनुमति देने वाला अनुमंत्र साक्षी होकर के जो कुछ करता वो केवल वो भरता है भक्ता है महेश्वर है महान सर से परमात्मा अभी चातु अश्विन ठीक है कार्य कारण व्यापार केवल सभी उपद्रष्टा पद्यस्ती उपद्रष्टा पद की व्याख्या करते भगवान वाशेकर उपद्रष्टाद्रष्टा समीप में रहकर द्रष्टा उपद्रष्टा सन अव्यापुर स्वयं व्यापार नहीं करता है ठीक है लौकिक से वो द्रष्टुर व्यापार विशिष्ट या निष्क्रिय विरोधम तो? लोक में कोई दिखता रहता है तो कुछ व्यापार तो करता है तो इस प्रकार अपना यदि व्यापार करेगा निष्क्रिय विरोध तो होगा ऐसा शंका करते तो स्वयं और स्वयं व्यापार नहीं करता ठीक है स्व व्यापारा सामनिधि वो दृष्टित्व तो? अपने व्यापार के बना के वो सामिधि से दृष्टित हो कुछ नहीं करेगी तो दृष्टान्त स्पष्ट करते कैसे दृष्ट तो कैसे हो जाएगा जैसा ऋत्व कर्म व्यापृत तथस्त्याशल ऋतु व्यापार गुण दुषाता ब्रह्मा होते है ऋत्विक व्यापार सु करतेमान सुपृत यर्म में व्यापृत है तटस्थ तथे तथस्थ समीप में स्थित है वो कुछ नहीं करता है कोई व्यापार नहीं करता है अन्य ऋत्विक और व्यापार कोई व्यापार नहीं करके यज्ञ विद्या कुशल में कुशल जानता है ऋतिक यजमान व्यापार गुण दोषा नाम इच्छे का ऋतु व्यापार करते है उसमें गुण दोष को देखने वाले इसी प्रकार परमात्मा ठीक है बहु नाम दृष्ट नहीं उपद्रष्टाने वापसी होता कार्य कारण व्यापार कार्यकरण में व्यापार है उस व्यापार में व्यापृत नहीं अन्य उसे विलक्षण चेतन तेम कार्य करना नाम सब व्यापारा नाम सामिप्य दस्ता उपदृष्टा है कार्य कारण में व्यापार है व्यापार विशिष्ट उनके सामिप्यन दस्ता उपदृष्टा हुआ उपदेशता उपदेशता इस दूसरे देह बुद्धि देह चक्ष मनोबुद्धि बुद्धि इस उपदेशता आत्मा तह दस्टा देह उसे सौसे बाह द प्रत्येक समीप आत्मा दृष्टा है प्रत्येक समीप आत्मा है दृष्ट ठीक है न बहु नाम भी कस्य उपद्रष्ट तथा तेज उनमें सबसे अंतर समीपा है आत्मा प्रत्येक आत्मा उप उपसर्ग से सामीप्या उपसर्ग का सामीप्य प्रत्येक प्रत्येक आत्मा ही है अपना स्वरूप उससे और कोई समीपा नहीं प्रत्येक आत्मा से प्रत्यत्मा उपय समीप है प्रत्यात्मा और दृष्टा भी इसलिए अर्थात सर्व साक्षी प्रत्येगात्मा प्रत्यात्मा ही की साक्षी इसको स्पष्टीकरण करते तो है पारो अंतरो ना उसे अन्य कोई अंतर नहीं सबसे दृष्ट अतिशय समीपे नष्टत्वादृष्टा सब सबसे से भाव सर्व गोचर उपदृष्टा पक्षातर यजमान का जो यज्ञ करने गुण दोष सर्व यज्ञ के अभिज्ञ ब्रह्म देकर दिखता है उपदृष्टा विषय करता है इसी तो है। प्रकार आत्मा चिन्ह तो सवानी सर्व गोचरित सब को प्रकाश करता है विषय करता है इसी उपद्रष्टा पक्षांतरण भाष्य में यज्ञ उपदृष्ट सर्व विषय करना आदि उपद्रष्टा यज्ञ का उपदृष्टा जैसे सब को दिखता है सब को विषय करता है इसी प्रकार ये साक्ष्य रूप से सब का विषयकरण से उपद्रष्टा उपद्रष्टा की व्याख्या है यह अनुमानता है O oh.